वाला तो इस प्रकार आपका तीन प्रकार लिंग जो है वो हो गया क्या तीन प्रकार लिंग अभी उनका तीनों का दे दिया दृष्टांत के साथ समझा दिया अभी पूर्व में जैसे कि आया कि सर्व पृथ्वी मात्र से पक्ष जो पक्ष शब्द आया तो ये कहते हैं पक्ष किम लक्षणम तो इसलिए ये कहते हैं सन्दिध साध्यवान्न पक्ष यथा धूमवत् हेतु तो पर्वत सन्दिग्ध साध्य का जिसमें संदेह हो है ना जैसे कि आप अनुमान करना चाहते हैं आयम पर्वतो बन्हीवान नवा है ना ये पर्वत बनने वाला है ना नहीं है ना तो वहाँ पर जहां पर संदेह होगा तो वहां पर क्या होगा उसी का नाम पक्ष हो जाएगा पर्वत पर पर पर पक्ष तो अभी हम देखेंगे तो फिर ये करेंगे आयम पर्वतो बनिमान बनीमान क्यों ना धूमवत्वात्थ वाला हमने से यह धूममान सवन्यमान यथा महानसम तथा च पर्वतों भी अभी साध्यवा व्याप्य हेतुमान अर्थात बनी व्याप्य धूमवत्वात्थ तो पर्वतो वनीमान ऐसे ही होगा तो होने से वहाँ पर वो पक्ष जो है वो संदिग्ध है संदेह संदेह है उसमें तो सिद्ध करने के लिए हम चाहें तो इसलिए का इस, उसी का नाम है पक्ष इसलिए कहते हैं संदिग्ध साध्यवान पक्ष है जिसमें साध्य का संदेह हो यह कहते हैं निश्चित साध्यवान स पक्ष और साध्य का जहाँ पर निश्चय होता है है ना, तो निश्चय प्रत्यक्ष आप देखते हैं तो महानस पाकशाला में बनने के साथ धूम के साथ है। है दृष्टांत में प्रयोग होता है है ना? हाँ, होता है ना सपक्ष हमेशा दृष्टांत में प्रयोग होता क्योंकि उभय पक्ष को सम्मत है प्रतिपक्ष एवं सिद्धांत उभय को महानस ये निश्चित साध्यवान जो सपक्ष है वो उनको उभय मत्समान वो भी वो भी देख रहे हैं ना धूमा के साध्वानी बनी का साचर्य है तो उनसे तो वही दृष्टांत बना सपक्ष हमेशा दृष्टांत अन्य व्यक्ति में तो निश्चित साध्यवान सपक्ष यथा तथे महानसम तो महानस साध्य का निश्चय होने के कारण वो मानस सपक्ष है और ये कहते हैं निश्चित साध्य अभावान जहां पर साध्य का निश्चित रूप से अभाव हो तो उसका नाम है विपक्ष है ना जिसको मान लीजिए हमें बनने को साध्य बनाएंगे बनने को साध्य बनाएंगे तो कोई भी अनुमान आप कर सकते हैं तो हम कहेंगे पर्वतो बनी मान है ना तो यहाँ पर बनी हो गया साध्य है न बन वान को छोड़कर हम कहेंगे ना तो बनी हो गया साध्य साध्य का जहाँ पर अभाव ये निश्चय वस्तु है तो बनी एक वस्तु है ये जल उसका विरोधी है तो जहाँ जल रहेगा वो बन्ही नहीं रहेगा तो साध्य का अभाव का अधिकरण जल हृदय जलाशय आदि है ना तो जलाशय जब हो गया तो वो जलाशय निश्चित साध्य ये बनी के लिए सभी साध्य के लिए नहीं है आप आप जैसे अनुमान बनाएंगे देख लेंगे वो साध्य क्या चीज है और उसका अभाव कहां है है ना तो इसी प्रकार ये कहते तथे महारद महारदा महारद इसलिए कहा कि वो कितने भी महारथ कौन है समुद्र समुद्र कभी सूखेगा नहीं है न छोटे मोटे तालाब हो तो जलाशय हो सूख जाता है तो वहाँ आग कूड़ा कचड़ा डालकर आग लगा देते हैं तो तो वहाँ तो, तो बन ही हो जाता है तो इसलिए उनको कोई आक्षेप ना करे तब तो इसलिए कहते तथा तत्र महारद समुद्र बड़े जलाशय है जो कभी कितने भी कृष्ण हो तो उसमें सुखने वाला नहीं इस प्रकार ये हो गया आपका सापक्षा, पक्षा, सापक्षा और विपक्ष समझ में आया ना नहीं पक्ष किसको कहते हैं साध्यवान और साध्य साध्यों का अभाव जहाँ निश्चित साध्य साध्य का अभाव जहाँ पर निश्चित है तो उसका नाम है नाम तो विपक्ष पदकृत एक निश्चित थी। पक्षे अतिव्याप्ति अतिव्याणा निश्चित है थी। तो नहीं नहीं नही उसके अतः पृथ्वी मक्ष किम पक्ष पक्षता इति, इति अपेक्षायां निर्वक्ति सन्दी है ना कहते एक पूर्व में पृथ्वी है ना जो जो अनुमान किया था पृथ्वी प्रि, पृथिवी विद्यते भिदे है ना तो उस प्रकार जो अनुमान में जो कहता पृथ्वी मात्रस्य से जो पक्ष शब्द उसमें प्रयोग किया है वो पक्ष शब्द का अभी ये कहता है कि अतः पृथ्वी मात्रस्य से पक्ष किम नाम पक्षता इति अपेक्षायाम ताम निर्वह इस प्रकार अपेक्षा होने से तो उसको निर्वचन करते हैं संदिग्ध साध्यवान पक्ष तो सपक्ष वारणा संदिग्ध खाली हम कहेंगे संदिग्ध नहीं है साध्यवान पक्ष साध्यवान सपक्ष होता है तो उसमें चला जाएगा लेकिन कभी सपक्ष में साध्य का संदिग्ध नहीं होता है जब आपको सपक्ष में साध्य का अगर संदेह हो तो आप दृष्टांत में उसको प्रयोग नहीं कर सकते तो खुद को तो आपको निश्चय नहीं है आपको संशय है तो आप कैसे अपर को तो को न, आ, न, पक्ष को आप कैसे समझाएंगे तो वे नहीं हो जाए निश्चित साध्यवान नहीं सर वे निश्चित साध्यवान को सपक्ष में अतिव्याप्ति वारणा के संदिग्ध कह दिया फिर कहते हैं निश्चित साध्य अभाव पक्ष अतिव्याप्तिवान निश्चित साध्य ना निश्चित साध्यवान सपक्ष दूसरा ये कहते हैं पक्ष है निश्चित निश्चित नहीं साध्यवान पक्ष संदिग्ध में भी साध्य हो सकता है नहीं हो सकता है ना तो वो भी साध्यवान है तो पक्ष में चला गया आपका लक्षण इसलिए निश्चित कि लेकिन पक्ष में निश्चित नहीं है असाधित हो जाएगा तो पक्ष में साध्य को सीधा नहीं कर पाएगा साध्यवान नहीं।, नहीं है न इसलिए कहा न ले पक्ष अतिव्याप्त कारण आया निश्चित मतलब त्रेव धूमवत्वेतु तलब तथा तत्र तत्र शब्द का अर्थ है महानस है न धूमवत्वेतु महानस धूम वाला जो हेतु है धूम जो हेतु है तद वाला ये महानस है ऐसे इसका अर्थ ऐसे ही फिर कहते हैं निश्चित है निश्चित साध्याभाव विपक्ष यहाँ महारथ है, महारत है। तो, आ, आप ना, नपक्षे अतिव्याणा साध्य तो आप न दीजिए है ना, निश्चित अभाव विपक्ष ऐसे ही ये कहते हैं सपक्ष अतिव्याप्ति व्यक्ति पारणा साध्य साध्य पद न दीजिए क्या हो जाएगा निश्चित भावान तो पक्ष जो है उभय कुटी का उसमें रहता है ना पर्वतो बिमान न बा नहीं तो इससे यहाँ पे ये कहेंगे साध्यन साध्य का नहीं कहेंगे तो इसलिए कहते हैं स्वपक्ष अति व्याप्ति वारणाया साध्य स्वच्छ का निश्चित तो साध्यवान सपक्ष तो उनसे साध्य पद नहीं देंगे क्या करते हैं तो साध्य पद उससे हटाइए क्या हो जाएगा लक्षणों निश्चित साध्य अभावान विपक्ष है ना तो उसके साध्य को हटाइए निश्चित अभावान, निश्चित अभावान हाँ विपक्ष इतना कहेंगे ये कहते हैं सब पक्ष अति व्याप्ति है साधे गड़बड़े है सपक्ष तो में सपक्ष में निश्चित अभावान कैसे आएगा आपका वो दूसरे दूसरे किताब कौन लाप लय हैं क्या वो नहीं? नहीं? भी इसमें लह दिया आपको वही दिया ना सपक्ष अतिव्याप्त कारण है साधेगी साधे के ओहोह ठीक है ठीक ये कहते हैं सपक्ष अतिव्याप्ति बाराणा साध्य दी तो साध्य पद सा, सा, साध्यद नहीं देंगे लक्षण क्या हो जाएगा निश्चित अभावान विपक्ष तो पर्वत में ना विपक्ष जो है तो, तो नहीं पर्वत है पर्वत है ना नहीं महानस महानस में क्या रहता है बनी है है वो धूम का रहता और सभी का अभाव है घटपटादी का अभाव है हाँ, तो से महानस में घटपटादी का अभाव, घट अभाव किसका अभाव तो कुछ नहीं ना? कहा ना आपने कि जो अभाव वाला है निश्चित अभाव वाला घटपटादी का अभाव है तो वो भी आ, क्या हो जाएगा विपक्ष हो जाएगा सपक्ष सपक्ष महानस है महानस में धूमां और बनने का साचर्य धुमा बनी रहते हैं लेकिन और सब का अभाव है तो होने से आपने किसी का नाम नहीं लिया किसका अभाव अभाव साध्य का अभाव कुछ नहीं कहा निश्चित अभावान घट का निश्चित है अभाव है उसमें तो वो विपक्ष हो जाए कौन सपक्ष तो इसलिए साध्य निश्चित साध्यभावान कभी सपक्ष में साध्य का अभाव नहीं होता है तो इसलिए ये कर ले साध्य पद दे देंगे तो उसमें दूर हो जाएगा पक्ष अतिव्याप्ति वारण आय निश्चित है ना पक्ष में आपका लक्षण अतिव्याप्ति हो जाएगा तो अब अगर निश्चित पद नहीं देंगे है ना तो साध्य अभावान है नक्ष पक्षे अतिव्याप्ति वारण आय तो पक्ष में आपका अतिव्याप्ति हो जाएगी कब क्या नहीं देने निश्चित दे। साध्य अभावान पक्ष में है पक्ष जो है संदिग्ध है तो पक्ष से उसमें चला जाएगा उस उसी कहेंगे निश्चित तो साध्यवान लेकिन वहाँ निश्चित तो नहीं है पर्वत जैसे पक्ष है तो वहाँ निश्चित तो नहीं है कि तो साध्य अभाव अगर साध तो हो गया तो दुमा और बनी का व्याप्ति वगैरह विशिष्ट पक्षधरमता हो गया तो तो साध्य सीधा करेगा वो है ना तो इसलिए तो वहां पर पक्ष में नहीं जाएगा निश्चित पद देने से तथय शब्द जो प्रयोग होता है धूमवत्व हेतु महारथ ऐसे इत्यादि हाँ निश्चित निश्चय निश्च, आपको तो निश्चित जब कहेंगे तो उससे आपका संदेह नहीं है संदेह नहीं है निश्चित क्योंकि रोजाना आप देखते हैं कि पाकशाला में धूमा एवं बनी का साहचर्य है व्याप्ति है तो उन्हें कारण वहाँ निश्चय है तो वहाँ संदेह नहीं सपक्ष सपक्ष में संदेह नहीं है विपक्ष में भी संदेह नहीं है विपक्ष में निश्चित रूप से साध्य का अभाव हो में कभी जल अग्नि का नहीं होता है नहीं होता है तो इनसे निश्चित साध्य अभावान एवं निश्चित साध्यवान ये दोनों निश्चय है लेकिन केवल पक्ष में ही संदेह होता है ऐसे अभी कहते हैं हेतु निरूपय प्रसंगात प्रसंगाते हेतु आह सब विचारिती तो ये कहते हैं अभी ये सब हेतु का विषय में कहा है ना हेतु का विषय में ये कहते हैं प्रसंगात प्रसंग क्रम प्रसंग में ये कहते हैं आ, हेतु आभाष को भी कथन करते हैं कभी कभी ये कहते हैं कि नहीं ये जो तीन प्रकार का हेतु होते हैं है ना तो अन्वय व्यतिरे की केवल अनवयी केवल व्यतिरे की है ना ये हेतु होते हैं तो ये सब कभी कभी उसमें हम कहते हैं कि ये ये तीनों ये सदहेतु है क्या सदहेतु मतलब कोई असद हेतु होता है क्या तो इसलिए आप सद शब्द प्रयोग करते हैं ना, अच्छा। है ना तो इसीलिए वो कहते हैं कि सदहेतु निरूपय प्रसंगात हेतु आह तो प्रसंगात प्रसंग क्रम से तो ये कहते हैं हेतु है को हेतु हेतुआभासों को भी निरूपण करते हैं तो हेतु आभास क्या चीज है हेतु आभासा हेतुभाषा कतिविधा किमचते लक्षण। तो ये कहता है मूल में सब ये विचार विरुद्ध प्रतिपक्ष असिद्ध बाधिता हा, पंच हेतु आभासा ये अच्छा। पांच हेतु का आभास है है ना हेतु आभास जानते हैं ना आभास का क्या है अवास्तव अवास्तव है हाँ नहीं नेगेटिव नहीं अवास्तव देखा ही पड़ता है देखा ही तो पड़ता है।, तो है लेकिन वो वास्तव नहीं तो वही उसी का नाम है हेतु के समान प्रतीत होता है लेकिन वो हेतु नहीं है तो आभास है, तो हेतु हेतुवत भाषाते कित हेतुआ भाषा है ना? हेतु के समान भाषित तो होते हैं तो इसलिए ये हेतु है ये कहते हैं कितने ये हेतुभाषा ये कहते हैं सव्य विचार विरुद्ध सत्य प्रतिपक्ष सत प्रतिपक्ष असिद्ध और बाधित ये पाँच हैं हेतु इसलिए कहते हैं हेतुवत हेतुवत् आभाषंते हेत्वाभाष हेतु आभाष हेत्वाभाष हेतुवत इति तो ष्टी तो तत्पुरुष और ये ऐसे दो दो ये कर सकते हैं आप व्याख्या तो ने से। तो चलो तो ये सब हो हेतुआ भाषा हे का अर्थ होता है असद हेतु असद है क्या है जो अपना साध्य को सिद्ध नहीं करते हैं जो सद है, है वो अपना साध्य को सिद्ध करेंगे और जो असद वो अपना साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां प्रतिबंध आ जाइए है न तो ऐसे अभी ये कहते हैं कि कैसे ये ये जो पांच हेतु आभासी गिनाया है एकते कहते सव्य विचार पहला वाला एक कहते सव्य विचार अनेकांतिकव्य विचार का एक नाम है अनेकांतिक अने समझे है न सात सत्रिविध वो तीन प्रकार का है क्या है साधारण असाधारण अनुपसहार्य दात है ना? सब एक एक कर सब व्याख्या करेंगे साधारण अनेकांतिक व साधारण सव्य विचार और असाधारण और अनुपसहारी तीनों का साथे अनेकांतिक जोड़ेगा साधारण अनेकांतिक और असाधारण अनेकांतिक और अनुपसहारी अनेकांतिक अथवा सव्य विचार साधारण सव्य विचार असाधारण सभ्य विचार अनुपसहारी सभ्य विचार ऐसे ही है ना तीन प्रकार क्या हो गया सब्य विचार कितने के कितने प्रकार तीन, तीन प्रकार क्या क्या हाँ तो इस प्रकार साधारण ये हो गया साधारण अभी देखो अभी साधारण जो अनुपसारी, ना? अनुपसारी है न अनुपसहारी कहिए कि अनुपसहारी कहिए त ये एक पहला वाला तभाव साधारण है ना साधारण ये साधारण तध्य अभाव्या कहते हैं तत्र तध्य अभावत् वृत्ति है है ना साधारण यथा है ना यहाँ पर्वत बनिम प्रमेत वृत्ति है है है ये क्या साधारण ना तो दृष्टांत देते हैं दृष्टांत देते हैं यथा पर्वतो तो है है ना? तो दृष्टांत अनुमान पर्वतों बढ़िमा प्रमेयवाद प्रमेयवात् नहीं? तो ये कहते हैं ये साधारण अनेक का रूपी क्या है ये हेतु हेतु है। है का अर्थ कह दिया कि असध हेतु है असधु क्या करता है वो अपना साध्य नहीं करता। हाँ तो अपना साध्य कभी सिद्ध नहीं कर पाएगा अभी देखो अनुमान बना दिया पर्वतो <coughs> तो जो यहाँ पर साध्य पक्ष हेतु है क्या कौन है? आ, बताओ। पर्वार। साध्य है है है है तो ये तो, ये तो, ये तो, ये भी ये तो। ना तो अभी लो, अभी ना अभी करेंगे अब देखो दो एक अनो है एक व्यतिरिक व्याप्ति देखो एक एक करके घटाओ है ना तो अनोय व्याप्ति का क्या क्या है है अन्य तो उसको सामान्य हेतु, तुकर तुकर तो यहाँ पे हेतु क्या हेतु हेतु तो पे है तथा बनी है ना तूने जहा जहा प्रमेय है वहां वहां बनी है जहा जहा प्रमे है वहां वहां बनी है तो का कितने थे थे? कितने बार आप ये उसको आपका प्रमा हो गया ज्ञान प्रमेय हो गया ज्ञान का विषय है ना तो जहा जहाँ प्रमेयत्व रहेगा प्रमा का विषयत्व रहेगा है ना वहाँ वहाँ बन ही रहेगा ना नहीं जहा जहा प्रमेयत्व रहेगा To... तर... प्रमेय ज्ञान का विषय तो जहाँ विषय तो विषय तो कहाँ रहेगा विषयत्व प्रमा का विषय तो कहाँ रहेगा प्रमा विषय में प्रमा का विषय में गे गे गे ना ये तो प्रमेयत्व हम कहेंगे ये प्रमेयत्व ते है ना तो देखो तो तो तो तो प्रमेय प्रमेय प्रमेय घट घट में भी है पट पट में भी है है तो घट ये प्रमेय ना नहीं का विषय है ना नहीं तो वो प्रमेय है तो उसमें है ना नहीं तो वो वो बनी बनी है है नहीं नहीं मिलेगा मैं सभी पता कोई भी तो वही वही तो वो, वो, वो साधारण है सभी सभी में में रहेगा ये में रहेगा ये हेतु हेतु लेकिन सभी में नहीं है हाँ, से ये साधारण और साधारण साधारण है ये व्यविचारी हेतु है असध हेतु है तो अब देखो अब अन्व्याप्ति नहीं सिद्ध कर पा रहा है अत्र हेतु तर साध्य नहीं है क्योंकि जहां जहां ये तो सकल पदार्थ है तो सकल पदार्थ बन नहीं है ना? जान जान प्रमेतु है ना नही है बनी नहीं है ना होने से ये है क्योंकि आपका अन्य व्याप्ति को सिद्ध नहीं कर पाया समझ में ना तो उसी प्रकार हम लेंगे जहा जहा वहा प्रमेतो का अभाव है ना नहीं देखो व्यतिरिक्क सिद्ध नहीं कर पाया तो व्यतिरिक्त देखो तो नहीं तो हो हो का व्यक्ति व्यक्ति का क्या लक्षण है साध्य व्यापी गुजर अभाव प्रतियोगिता तो। जहां जहाँ साध्य अभाव वहां हुआ हेतु तो अभाव होना चाहिए है ना तो देखो जहां जहाँ बनी अभाव बनी का अभाव कहाँ कहाँ पर है जब रि है ना? हाँ, तो वहाँ तो प्रमेतो काम तो का अभाव है नहीं? नहीं। अभाव है। है? ना नहीं, इसका अभाव मैंने क्या है बनी अभाव है ना है प्रमेतो का अभाव है ना है? प्रमे प्रमे क्योंकि देखो धुआ तो में जहाँ जहाँ बनी अभावादी में बने अभाव है तो वहाँ वहाँ धुमा है तो इसे अभाव दोनों का साह चली हो गया तो उसी प्रकार यहाँ पे बनी का अभाव हो गया हद तो उसमें प्रमेय तो हेतु का अभाव होने से तो दोनों का हो जाता तो है है होता पे प्रमेय तो जला प्रमेय प्रमेय प्रमेय तो तो पे कहीं नहीं मिलेगा पदार्थ केवल कौन देखो है आपको क्या सीधा करना है अरे ये असध हेतु में आपको ये सद हेतु की असद हेतु उसको निर्णय करने के लिए दो प्रकार अन्वय व्याप्ति देखो दे और व्यतिरक व्याप्ति देखो दोनों व्याप्ति अगर उसमें नहीं बनता है तो दोनों प्रकार वो खंडित हो गया असधु तो हो गया, वो वो गया। कभी कभी अन्वय व्याप्ति नहीं होता है तो व्यतिरक व्याप्ति मिलता है तो हम नहीं कर सकते जैसे हम देखते पृथ्वी तरह भी देते गंधवत्वाक गंधवत्व हेतु केवल व्यक्तिर की तो अनु व्याप्ति नहीं होने से आप आप असद हेतु नहीं कर सकते ना इसी प्रकार इसको जांच करो अच्छा तो के लिए हैं हाँ। हाँ। तो एक पक्ष में अगर व्यक्ति व्याप्ति नहीं मिला अनु व्याप्ति तो हो जाएगा तो हेतु इस अनुमान में इस हेतु भला भलाई प्रमे तो हेतु केवलान्वी है लेकिन इस अनुमान में तो वो अपना केवलानोई भी सिद्ध नहीं कर पा रहे है तो न होने का प्रमे प्रमेत्व का अभाव कहीं नहीं मिलेगा है ना कहीं नहीं मिलने का तो नहा भी हो तो प्रमेत्व है वहां पर वहां से साध्य अभावत वृद्धि साध्य हो गया हृदय तद निरूपत वृत्ति प्रमेत्व में है साध्य हृदय में प्रमे तो रद में है ना नहीं प्रमे हृदय है तो साध्य अभाववत साध्य अभाव वाला हो गया हृदय रद। साध्य हो गया बनी तद अभाव वाला हो गया हृदय तरुपत वृत्ति तो प्रमेत्व तो जहा साध्य नहीं रहता है अगर हेतु रह गया तो सद होगा पुरुष नहीं, नहीं है तो स्त्री अकेले रहता है तो असु तो, तो, तो, तो, तो उसी प्रकार ये असध हो गया और ये साधारण सभी में रहता है ये हेतु सब इसलिए कहते साधारण गांधी का इस सभी में रहेगा ये हेतु लेकिन साध्य सभी में सभी नहीं है न तो ये साधारण मानु गांधी का समझ आया तो एक दिखाया अतः प्रमेय से बन अभाव हृदय विद्यमान प्रमेयत्व साध्य का अभावल जो जल हृदय उसमें भी विद्यमान है इसलिए ये साधारण अनेकांतिक है समझा ना साध्य अभावत वृत्ति साधारण अनेकांतिक तो साधारण अनेकांतिक का लक्षण क्या हुआ क्या हुआ है न तो हेतु को ध्यान देना जब आपको ज्ञान हो जाएगा समझ पाएंगे तो कोई जरूरत नहीं तो आप ये लें ऐसे हेतु साध्य अभावत वृत्ति तो आप अनुमान बनाएंगे खुल ठीक है तो दूसरा है ये कहते हैं दूसरा है असाधारण अनेक ये कहते हैं सपक्ष सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्ष मात्र मातृवृत्ति असाधारण सर्व सपक्ष एवं विपक्ष व्यावृत्त ना पक्ष में रहता है ना विपक्ष में रहता है सर्व सपक्ष समस्त सपक्ष में जितने भी जहाँ अनुमान बनाएंगे तो सभी सपक्ष में वो नहीं रहता है, पक्षी है। हाँ तो सर्व सपक्ष और विपक्ष व्यावृत ना पक्ष में सपक्ष में रहता है ना विपक्ष में रहता है तो पक्ष मात्र वृत्ति पक्ष में ही रहता है देखो यथा शब्दों नित्य शब्द अनुमान है क्या है अनुमान माधव समझ में आ रहे हैं ना नहीं हाँ। बोलो क्या अनुमान क्या है क्या है? किसका लक्षण कर रहे हैं असाधारण है ना तो शब्दों शब्दों अनित्य अनित्य शब्द नित्य नित्य नित्य नि शब्द नित्य है शब्द ऐसे ही ना क्या है क्या है तो तो तो वो इस अनुमान में पक्ष क्या है शब्द शब्द शब्द हो गया पक्ष और हेतु हेतु शब्द अरे शब्दत्व तो पंचमी अंतु निकालो शब्द और नित्यत्वा। नित्यत्वा। नित्यत्वा। नहीं हमसे ये शब्द और, और पक्ष ही है ना तो ये कहता है कि ये सभी ना सपक्ष में ये हेतु जो है ना सपक्ष में रहता है ना विपक्ष में रहता है तो आप दृष्टांत तो किसको देते हैं पक्ष।, पक्ष को देते हैं तो ये पक्ष में नहीं रहता है खुद ही हेतु पक्ष में नहीं रहता है तो दृष्टांत तो कैसे देंगे <laughs> जैसे हम कहते हैं कि पर्वतों वनिमान धुमात जता महानसम है ना तो इसी प्रकार यहां सपक्ष और विपक्ष दोनों में नहीं रहता खाली पक्ष में रहता है पक्ष हो गया शब्द हुँ. शब्द में शब्द रहेगा तो अभी होने से शब्द नहीं अनुवाद होना, हेतु तो तब यहा शब्द, तो शब्द है जहा तो शब्द है शब्द तो जहा जहाँ शब्द है तो है है है है जाती ना दृष्टांत दीजिए दृष्टान्त यथा अरे क्या दृष्टांत देंगे जहा जहां शब्द तो रहेगा तो वहां नीचे तो रहेगा दृष्टांत दीजिए ना अरे दृष्टांत के लिए आपका सपक्ष नहीं है क्योंकि ये शब्द तो केवल पक्ष में रहता है शब्द में रहेगा और इसके लिए और तो कहीं शब्द व्यती और किसी कोई आए भी उदाहरण दे नहीं, नहीं सकते अच्छा तो पक्ष नहीं रहता केवल पक्ष है तो उसका सपक्ष है ही नहीं है ना पक्ष मात्रवृत्ति है तो अब अन्य व्यक्ति नहीं मिला तो व्यक्ति ने क्यों करो का अभाव है है ना आए। तो ना अभाव अभाव अभाव मतलब शब्द का अभाव है ये ये का अभाव करो तो मिलेगा ना नहीं मिलेगा नित्यत्व का अभाव कहाँ पे अरे घट घट घट अच्छा है है है है है ना ना ना एक ये नहीं नहीं का अनित्य है ना नहीं इसमें पट में भी रहेगा तो उसमें शब्दों का अभाव है शब्दों तो का नित्यत्व का अभाव जो दी है उसके साथ का अभाव अभाव अभाव अभाव गया मिल क्या घंटे थोड़ी होता है घट में रहे नहीं अपने साध्य का अभाव में हेतु का अभाव देखा दिखाना है हैं <coughs> दोनों का साथ साहब होना चाहिए लेकिन यहाँ पे तो मिल जाता है अभाव वहाँ पर शब्द का अभाव अनित्व का अभाव घट पटा दी में तो वहाँ शब्द तो नहीं है शब्द केवल शब्द में रहेगा तो इस प्रकार यहाँ जो ये मिल गया व्यतिरिक्त व्यक्ति मिल गया तो उसके लिए दृष्टांत दो जैसे वहां कहता है जलम, ऐसे ही यहां पे दृष्टांत दीजिए, अनित्यत्व का अभाव हो, ये, ये सभी ये जो हेतु है ये ना पक्ष में रहेगा ना विपक्ष में रहेगा ऐसे ही एक विपक्ष का आपको उदाहरण देना निश्चित तो साध्य अभावान है ना ऐसे ही देना चाहिए लेकिन ये नित्यत्व जो शब्दत्व है ना ये पक्ष से अतिरिक्त तो और कहीं नहीं रहता है दृष्टांत तो अभाग होने के कारण आपका एक ही जगह आप दिखा देंगे और उसके लिए और दृष्टांत तो नहीं वो भी खंडित हो जाता है दृष्टान्त तो देना चाहिए सब ना होने के कारण यही इसलिए कहते हैं शब्दत्व सर्वेभ्य नित्यभ्य अनित्येभ्य व्यावृतम शब्द मातृवृत्ति सभी न जो शब्द है शब्दत्व है वो ना नित्य में रहता है ना अनित्य में रहता है है ना? तो नित्य द्रव्य आकाशादी नित्य आकाश में शब्दत्व रहेगा ना नहीं रहेगा रहेगा आपका हेतु क्या है हेतु क्या है आपका तो, शब्दत्व शब्दत्व आकाश में रहेगा कहाँ रहेगा वो तो सभी बोल रहे थे आकाश में रहेगा <laughs> शब्द तो शब्द में रहेगा शब्द रहेगा आकाश में शब्दत्व तो शब्द में रहेगा रहेगा दोनों से नित्य आकाश काल आत्मा मन ये नित्य पदार्थ है उसमें किसी में नहीं है है ना नित्य अनित्य जितने भी घट दिए किसी में भी नहीं रहता है अनित्य तोने से नित्य नहीं, रह, नहीं रहता है नहीं। और अनित्य सर्वस भी पक्ष विपक्ष के केवल में ही होगा होने से क्या तो संदिग्ध है तो उसमें हमें नित्य तो को सिद्ध करना चाहते हैं पर दृष्टांत आप जुटा नहीं पा रहे तो ये हो गया असाधारण ये असाधारण मतलब इसका केवल एक व्यक्ति निष्ठ है एक ही व्यक्ति में रहेगा तो जाती में तो रहेगा अच्छा जब जाति में हुएगा तो आप शब्द तो जो लेंगे शब्दत्व लेंगे तो शब्द तो ये कहता है कि वो कहाँ रहता है जहाँ रहेगा है ना अगर उसको पक्ष ले लिया पक्ष में अब आप, आपको संदिग्ध है लेकिन उसका आपको क्या दृष्टांत देना चाहिए तो दृष्टांत देना चाहिए दृष्टान्त हमेशा सपक्ष होता है या तो विपक्ष होता है व्यतिरक हो तो विपक्ष देंगे और अन्वय हो तो सपक्ष देंगे दृष्टांत लेकिन यहाँ दृष्टांत के लिए कहीं स्थान नहीं है शब्द केवल केवल शब्द शब्द तो केवल शब्द में ही रहता है पक्ष में रहता है और पक्ष अतिरिक्त कहीं इसका दृष्टांत नहीं है ना होने से दृष्टांत तो ना होने के कारण सब चौपट इसलिए आप कितने भी है ना स, स, आपका आपका आपका सामने मर्डर कर दिया मर्डर कर दिया सभी लोग देखे लेकिन कोई गवाह नहीं देते कोई नहीं देते डरते हैं ना हाँ मतलब हमार क्या मतलब है तो नहीं देते तो व्यक्ति को जानते हैं सभी करते हैं और निर्दोष के खिलाफ योग अभाव इसी प्रकार यहाँ पे सब तो ठीक है लेकिन वो दृष्टांत नहीं, नहीं है तो उनसे पक्ष मात्र एक शब्दत्व सर्वे नित्येभ्यो अन्यभ्य व्यावृतम शब्दमात्र वृत्ति तो शब्दमात्र में वृत्ति होने का कारण ये दृष्टान्त नहीं अभाव है इसलिए करेंगे सर्व पक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्ष मात्र वृत्ति असाधारण अनेकांतिक इस प्रकार ये असाधारण अनेकांतिक का लक्षण हो गया फिर और देंगे अनुपसहारी अनुपसारी तो काल देखेंगे <laughs> से लिफोन के उन्होंने गाना पूरा मिला इन कोला को मुझे से के कंसो नादा या तीन मेरे शिष्य थे का फर्स्ट में गुरु